देखेंगे एवं बुद्धि पर जातवा इस प्रकार बुद्धि से पर आत्मा को उच्चान कर बुद्धवा जातवा इस प्रकार बुद्धि से पर आत्मा को जानकर ध्यान देंगे भाष्यकार अन्य के क्रम से शब्द का व्याख्यान नहीं करते हैं ध्यान दिया आपने जिस क्रम से श्लोक में पद आये है उसी क्रम से वो पदों का व्याख्यान कर लेते हैं देते यहाँ जरूर उन्होंने पहले बुद्धवाम को जोड़ दिया है। ने जिस क्रम से वो ऐसे लिखा है उसी क्रम से व्याख्यान कर देते उनका स्वभाव है इस प्रकार बुद्धि से पद आत्मा को छहन कर हमने अन्य क्या बताया था आत्मा न संस्य शुद्ध मन के द्वारा एकाग्रता को करके अब देखेंगे संस्कृद का कृत्वा है विकार क्या अर्थ है सम्यक स्तंभ कृत्व और सम्यक स्तंभ कृत्वा का नीचे अर्थ दिया है सम्यक समाधान क्या लिखा नीचे आते मतलब सम्यक एकाग्रता करके क्या वक्तिय करके सम्यक और श्लोक में आत्मना पद आया है ना आत्मना के पहले भाष्यकार जोड़ते हैं स्वे आत्मना स्वे आत्मनो आत्मना आत्मनाकर्ष किया है यहाँ पर संस्कृत है मन सा आत्मा कर तो यहाँ पर मन है तो ऐसा मन संस्कृत मन मतलब शुद्ध मन ठीक है हाँ तो अपने मन से ही अपने ही मन से मतलब अपने मन स, अपने ही ऐसा कर लेना स्वयं आत्मना यो अपने यहाँ अपने ही मन से अपने ही मन से, अपने ही मन से या अपने मन से ही और मन का क्या है यहाँ पर कैसा मन संस्कृत मन अपने संस्कृत मन से ही अपने ही संस्कृत मन से सम्यक एकाग्रता करके संसद क्या लिखा भाष्यकार में सम्यक स्तंभ कर बारे में सम्यक समाना है ये ध्यान रखना ठीक है सम्यक एकाग्रता करके एकाग्रता किसके द्वारा करना है मन के द्वारा है शुद्ध मन के द्वारा एकाग्रता को करके और जानना किसको है आत्मा को तो बुधवाय तो आत्मानम के साथ है आत्मानम बुधवा और फिर आत्मना संस्त ये गीता प्रेस का अनुवाद ठीक नहीं है शुद्ध मन से अच्छी प्रकार आत्मा को समाधि करके है ना नहा पर आत्मान का जो है ज्ञातवा के साथ है और संस्तृद का अन्वय किसके साथ है आत्मना के साथ है संस्तब्ध का अन्वय किसके साथ है आत्मना संस्त ठीक है शुद्ध मन के द्वारा एकाग्रता को करके और आत्मानम का तो उसके साथ बुद्धवा के साथ है गीता प्रेस अनुवाद ठीक नहीं है ऐसा बहुत जगह स्मया सुनती है अब देखेंगे और कैलाश में ज्यादातर नकल विद्या गीता गीता ही करते थे अपना तो इतना समय नहीं रहता था अभ्य तो ज्यादा रहते थे अब ये तो शायद किसने इसका पता नहीं देखना क्या किया है नीचे कैलाश वाले में क्या किया है वो तो कोई दबे भी गुजरात के थे बड़ौदा के वो ये सब काम करते थे बाद में उन्होंने अपना दिमाग लगाया जुड़ रखा है देखेंगे एवं बुद्धि परम आत्मानम बुद्धवा इस प्रकार बुद्धि से पर आत्मा को जानता और आत्म ना संस्त देखिए शुद्ध मन के द्वारा एकाग्रता को करके और बुद्धि पर आत्मा को जानना है शास्त्र के द्वारा शास्त्र के ये तो सुन करके जानना है ना और बाद में क्या है द्वारा एकाग्रता को करना है शुद्ध मन के द्वारा एकाग्रता कर को करके दुर्भगे काम रूप शत्रु को जय एनम शत्रु हे महाबाह यहाँ पर क्या है काम रूपम दुरासदम काम रूपम दुरासन दुरासदम दुरासदम का अर्थ है वास्तविक बताते हैं दुखेन आसद दुखे न सदा यसे ठीक है सह दुरासद और दुखिया में क्या बनेगा दुरासदम तुम दुरासदम ठीक है दुखेन आसदा यसे सह दुरासद तम दुरासदम असदा करते आसादनम अवासादनम करते प्राप्ति और प्राप्ति करते प्राप्ति पर ज्ञान है तो दुख से ज्ञान होता है जिसका दुख से ज्ञान होता है हाँ प्राप्ति करते ज्ञानम दुख से ज्ञान होता है जिसका उसे क्या कहते हैं दुरास, दुरास Admiral. Admiral. उसे कहते हैं दुरासदम क्या कहते हैं वास्तविक इसका अर्थ करते हैं किसका दुरासदम का समास बताया ना की दुर्विज्ञ दुर्विज्ञ अनेक विशेषम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 महासना का है तो विशेषण क्या होगा <स lost him> आ, बात नील का विशेषण क्या होगा थुआ थुआ थुआ थुआ। तो ऐसी मतलब तो बहुत खाना और महापापमा तो विशेषण क्या होगा महापाप महा, महा? तो ये दुर्विज्ञ तो यहाँ पर समझ लेना दुर्विज्ञ कौन है आपके विशेषण कौन है तो दुर्विज्ञ अनेक विशेषणों से युक्त है कौन कामना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 के कामना को मारना अर्थात कामना का त्याग करना आसान हो जाएगा मन के चलाए मांग रहते कामना का त्याग करना बहुत ही कठिन है इसीलिए साधना की जाती है भगवान का भजन किया जाता है योगाभ्यास किया जाता है योग साधना की जाती है किसके लिए मन की इचागर हाँ। केवल ऐसा पोथी तो पलटने से कुछ नहीं होता है थोड़ा प्राणायाम साधना ये सब जरूरी है करना ऐसा ऐसा तो वकील लोग भी बहुत बूथ पड़ जाते हैं ऐसा वेदांत भी खूब पड़ जाते हैं तीक्ष्ण बुद्धि या तो उसके जीवन में थोड़ा काम आता है साधना है तो कुछ काम नहीं आता है ऐसे तो वकीलों वाली विद्या बन जाता है वेदांत लिए अब देखेंगे ठीक है आगे देखेंगे इसी श्री महाभारते स्वस्त्र्यामैया शिक्षा भीष्मी श्री मद भगवद गीता सुन सुरु ब्रम्हद्याम योग शास्त्र श्री तुम संवादे कर्म योगों नाम प्रतियोग्या हाँ दूसरी कामनाएं नहीं है प्रेम पूर्वक शास्त्र का अध्ययन करे तो अवश्य कल्याण होता है ये निश्चित है ये दूसरी कामना होने पर ही ये बिगड़ता है शास्त्र पढ़ा हुआ बिगड़ता नहीं अब चतुर्थो अध्याय चतुर्थ अध्याय है इसकी पीठ का देखेंगे बताते हैं भास्पकार अध्याय द्वैन उक्तो ज्ञान निष्ठा लक्षण सन्यासा कर्मयोग तो देखना कर्मयोग उपाय कर्मयोग जिसका उपाय है किसका ज्ञान योग का समझी कर्म योग जिसका उपाय है।, है, तो है ऐसा संन्यास के सहित ज्ञान निष्ठा रूप सायम योग अध कर्मयोग उपाय संन्यास ज्ञान निष्ठा ज्ञा लक्षण स अयम योग कर्म योग जिसका उपाय है ऐसा संन्यास सहित ज्ञान निष्ठा रूप यह योग संन्यास सहित ज्ञान रूप यह योग दो अध्याय से कहा गया दो अध्याय के द्वारा कहा गया या दो अध्याय में कहा गया दो अध्याय कौन कौन दुखी और प्रथम में तो योद्धाओं का ही वर्णन था ना और अर्जुन के क्या था उसका किसाद का वर्णन था ऐसा तो कर्म योग किसका उपाय है ज्ञान निष्ठा रूप योग का किसका ज्ञान निष्ठा रूप योग का कर्म योग किसका उपाय है ज्ञान निष्ठा रूप योग का तो ज्ञान निष्ठा रूप योग अकेले कह दिया कि सन्यास सहित का गया तमकी लगेगी कर्म योग रूप उपाय वाला कर्मयोग रूप उपाय वाला अथवा कर्मयोग जिसका उपाय है ऐसा संन्यास के सहित ज्ञान निष्ठा रूप या योग दो अध्याय से कहा गया ठीक है अब ये कि जो शब्द आ रहे हैं उनका दो प्रकार से अर्थ करूँगा तात्पर्य भेद नहीं होगा अभी एक ही प्रकार से देखेंगे यशमिन है ना नशीन से लेंगे वही ज्ञान निष्ठार उपयोग है निसमे प्रवृति प्रवृति लक्षण आचार निवृत्ति लक्षण वेदा समाप्त है जिसमे ज्ञान निष्ठार उपयोग में और ज्ञान निष्ठार उपयोग कैसा कर्मयोग जिसका उपाय है ना कर्म योग उपाय सन्यासाह कर्मयोग उपाय सन्यासाह ज्ञान निष्ठा योगा योगे क्या कहेंगे ऐसा कर्म योगा, कर्म कर्मयोग उपाय सन्यासाह ज्ञान निष्ठा लक्षण या यम योग है तस्वीन तस्वीन लगा लेंगे कि उसमें कर्म योग जिसका उपाय है ऐसा संन्यास सहित ज्ञान निष्ठा रूप जिस योग में जिस योग में प्रवृत्ति लक्षणा चाहे निवृत्ति लक्षण वेदार्थ परिस तथा निवृत्ति रूप वेदार्थ परिस परिस आ जाता है, है, है। जिसमे प्रवृति रूप तथा निवृत्ति रूप वेदार्थ आ जाता है तो प्रवृति रूप वेदार्थ क्या है ये जो है ना शास्त्र कर्मो को करना शास्त्रविद कर्मो का अनुष्ठान करना यह क्या है आपका ये प्रवृति रूप वेदार्थ है प्रवृत्थ अर्थ है वेद दे का तापर्य वेद का प्रतिपाद वेद का हाँ वेद का प्रतिपाद ये प्रवृत्ति और जो आपका ये संन्यास सही से ज्ञान रूप योग है ये कौन ये निवृत्ति रक्षण निवृत्ति रूप वेदार्थ है ठीक है निवृति रूप वेदार्थ है ये अर्थ है जिसमें इसमें कर्म योग जिसका उपाय है ऐसे संन्यास सहित ज्ञान निष्ठारूप योग ने ज्ञान निष्ठारूप हाँ जिस योग में प्रवृत्ति रूप तथा निवृत्ति रूप वेदार्थ आ जाता है तो वेदार्थ दो प्रकार का हुआ प्रवृत्ति रूप और हाँ वेदगत दो प्रकार का प्रवृत्ति रूप और निवृत्ति रूप ये एक प्रकार से लगा रहे हैं या सीन से ले रहे हैं की कर्म योग इसका उपाय है ऐसा सन्यास सहित ज्ञान निष्ठारूप योग ठीक है क्या सर्वासु गीतासुम योग योग भगवता और सभी योगों में और सभी गीता में और संपूर्ण गीता में योग ही भगवान को इष्ट है यह योग भगवान को इष्ट है अयम योगा से यही लेना है कर्म योग उपाय संयासा ज्ञान निष्ठा लक्षण योगा ठीक है क्या कर्म योग उपाय सान्यासा ज्ञान निष्ठा लक्षण योगा ठीक है, है? यह योग भगवान को इष्ट है अतः अटाकार से करेंगे अटाकर से क्या होगा की कहे जाने से क्या कहेंगे योग से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 मान इस प्रकार उसकी ये स्तुति होती है श्री भगवान अच्छा नहीं ये देखना मनवाना श्री भगवान वंश कथने क्या तो तो न करेंगे अतः परिस अतः वेदार्थम परिसम तो मनवाना श्री भगवान वंश कथनेन तम तो स्तोति श्री भगवान का ऊपर में कर लेंगे ये ये अच्छी तरह से पंक्ति लग गए ये लगाने का तरीका अच्छा है दूसरा एक तरीका है लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है फिर यदि लगाना हो तो फिर से क्या कहेंगे उपयात्म के योगी क्या के योगी। कौन कौन कर्म योग योग रूप कर्मयोग मतलब भी ज्ञान निष्ठा रूप योग और कर्म निष्ठा रूप योग तो जिस ज्ञान निष्ठा रूप योग में तथा कर्म निष्ठा रूप योग में प्रवृत्ति रूप तथा निवृत्ति रूप वेदार्थ आ जाता है वेदार्थ आ जाता है अच्छा कर्म योग इसका उपाय है इसे ज्ञान योग में भी दोनों आ जाते हैं ना तो ये दूसरे पक्ष में यशमिन से क्या लेना के योग कर्म निष्ठा रूप योग और ज्ञान रूप योग में प्रवृत्ति रूप और निवृत्ति रूप वेदार्थ आ जाता है और फिर क्या सर्वासु गीतासु फिर अयम से वही लेना है क्या दोनों है अयम योग बन लो प्रवृत्ति है क्या ज्ञान निष्ठारूप और कर्म निष्ठारूप योग भगवान को इष्ट है अचात अर्थ है की इस योग का उपदेश होने से वेदार्थ आ गया ऐसा मानने वाले श्री भगवान वंश परंपरा के कथन से उसकी सुखी करते हैं ठीक है दोनों तरह से लगा सकते हैं तो पहले तरीके में क्या है कि कर्म योग जिसका उपाय का ज्ञान योग तो उपाय रूप से कर्म योग उसके अंदर आ गया और दूसरे में अलग अलग दोनों को कर दिया ठीक है दोनों तरह से लग सकता है पर पहले वाला ज्यादा अच्छा लगता है तो दोनों भी ठीक है श्री भगवान उचा श्री भगवान ने कहा देखना योग अवयम विवस्वान्नवे मनुरीक्षाक्रवी इम विवस्वते योगवान्वय विवस्वान्नवे मनु इच्छाक अब्रवीत इमं ऐसा लगाना कि क्या प्रोक्तवान्न अहम प्रोक्तवान अव्यय प्रोक्तवाह अव्यय अहम विवस्वते इम अव्यय योग प्रोक्तवाहस्वते इम अव्यय योग प्रोक्तवा मैंने सूर्य को विवस्वा विवस्वत प्राप्त है चतुर्थी अग्रस में क्या बनेगा विवस्वते विवस्वत का क्या अर्थ है सूर्य विवस्वत का क्या अर्थ है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 मनोवे कि सूर्य ने अपने पुत्र मनु को उपदेश दिया सूर्य ने अपने पुत्र मनु को उपदेश दिया और मनु मनुकवे अब्रवीत मनु ने अपने पुत्र पुत्रकों को, को उपदेश दिया मनु ने अपने पुत्र इच्छाकू को उपदेश दिया ऐसा इसका इस योग का योग से भी उस तरह से लगाएंगे कर्म योग इसका उपाय है ऐसा ज्ञान निष्ठारूप योग और दूसरे प्रकार के अनुसार दोनों ज्ञान निष्ठारूप योग और कर्म निष्ठारूप योग ऐसा अब पहले वाला ज्यादा अच्छा लगता है तो दोनों ही दो ने दो तरह से किया है तो दोनों बता दिया ईवम से क्या लेना है अध्याय उत्तम दो अध्याय के द्वारा कहा गया योग कौन तो कर्म योग जिसका उपाय है इसका ज्ञान निष्ठा रूप योग विवस्पते करते है आदित्य का क्या अर्थ है कब कहा सर्ग आदव सृष्टि के आदि ने कहा सृष्टि के आरंभ ने कहा क्यों कहा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 जैसे विचलित नहीं होता व्यक्ति धीर गंभीर बना रहता है अच्छा है जगत का पालन करने वाले क्षत्रियों के लिए सृष्टि के आदि में यह ऐसा लगाना मैंने जगत का पालन करने वाले क्षत्रियों में बल का आधान करने के लिए सूर्य को सृष्टि के आदि में, में, में इस योग का उपदेश किया ठीक है तेन योग बल युक्त उस योग बल से युक्त होकर छत्री ब्रह्म पर भवन थी यहाँ ब्रह्म ब्राह्मणत्व उस योग बल से युक्त हुए क्षत्रि ब्राह्मणत्व की रक्षा करने में समर्थ होते हैं ठीक है थीदेश? जिस योग का उपदेश किया है जो दो अध्यायों में योग कहा गया है उसका उपदेश किया है उस योग बल से युक्त हुए क्षत्रि ब्रह्म पर भवन थी ब्रह्म का क्या ब्राह्मण ब्राह्मणत्व की रक्षा करने में समर्थ होते हैं कौन समर्थ होते हैं हाँ यहाँ ब्रह्मणत्व जो है ना ब्राह्मण का कर्म वेदाध्यन है है ना यज्ञ आदि है और समम श्रद्धा समाधान सब ब्राह्मण के गुण है सत्य भाषण गुण है, है। ब्राह्मण हमेशा निर्मल मन वाला होता है तभी जो ब्राह्मण की तीन महीना शास्त्रों में नह आई है और देखेंगे पाठ देखेंगे की तेन योग बल एन युक्त जो उस योग बल से युक्त होकर के योग बल कौन छत्री उस योग बल से तो ब्रह्म सेवन की रक्षा करने में समर्थ करते ब्राह्मण और अच्छी प्रकार पोषित हुए ब्राह्मण और छत्री या अच्छी प्रकार पालित हुए ब्राह्मण और छत्री अच्छी प्रकार रक्षित हुए ब्राह्मण और छत्री जगत का अच्छी प्रकार पालन करने में समर्थ होते हैं, हैं लग जाएगा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 अविनाशी हाँ ये अविनाशी फल होने के कारण योग को अविनाशी कहा है इस योग का फल क्या है मोक्ष मोक्ष का अविनाश होता है कभी नहीं हाँ तो फल अविनाशी होने के कारण योग को अविनाशी कह दिया है बात है इस मन में हाँ क्योंकि योग यदि जो ब्रह्मा जो आपका जो परोक्ष ज्ञान है ये तो वृत्ति रूप है वृत्तियाँ तो क्या है जो जानते हैं चित्त की नष्ट होती रहती है ब्रह्माकार वृत्ति जो साक्षात कारात्मक है वो भी तो नष्ट है यही जो फल विनाशी होने के कारण योग को विनाशी कहा है न ही सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षण से मोक्ष मोक्षाख्यम फलम वेति कि सम्यक दर्शन निष्ठा रूप अस्व से क्या लेना सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षण से सम्यक ज्ञान निष्ठा रूप या सम्यक ज्ञान निष्ठा लक्षण का क्या है सम्यक ज्ञान निष्ठा लक्षण क्या नियोग समय दर्शन निष्ठा लक्षण क्या है की समय दर्शन निष्ठा लक्षण ज्ञान योग के मोक्ष नामक फल का वे नहीं होता है मोक्षाक्षण फलम न वेति मोक्ष नामक फल का वे नहीं होता है या मोक्ष नामक फल का विनाश नहीं होता है ही करते क्योंकि क्योंकि सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षण कौन है ज्ञान योग सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षण ज्ञान योग के मोक्ष नामक फल का नाश नहीं होता है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 अपने पुत्र आदि में राजा बनने वाले इच्छाकू को कहा सबसे पहले राजा मनु ने किसको बनाया को इसलिए उनको आदि राजा कह दिया इच्छाकू को मनु ने अपने पुत्र आदि राजा को भेज दिया किसे भेज दिया तो मनु ने अपने आदि राजा अपने पुत्र इच्छाकू को भेज दिया तो परंपरा बता दी ना यहाँ पर का पुत्र कौन है? मनु और मनु का पुत्र कौन है पुत्र कौन का पुत्र है इनको पता होगा वाले इस ठाकू का पुत्र कौन है आपको का पुत्र अच्छा वाल्मीकि रामायण में पूरी दिया हुआ है अब देखेंगे राम को तभी ऐ ऐसा कहा गया है देखो एवं परंपरा साकाले माता प्राप्त परम तप एवं परंपरा प्राप्त इमरषु हे परम तप इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इम करोग को राजस्व ने जाना इस योग को हाँ हे परम तप्य इस प्रकार परम्परा से प्राप्त किस प्रकार परम्परा से की भगवान ने विवस्व को कहा विवस्वान ने मनु को कहा मनु ने छाकू को कहा तो परंपरा होगी ना इसी ज्ञान की तो इस प्रकार परम्परा से प्राप्त इस योग को तो यहाँ भाष्यकार बताएंगे इस प्रकार छत्रियों की परंपरा से प्राप्त ऐसा भाष्यकार ने कहा है न इस प्रकार क्षत्रियों की परंपरा से प्राप्त इस योग को राजस्व ने जाना किसने जाना जो राजा भी होते हुए ऋषि थे राजा भी थे और ऋषि भी थे उनको राजस्वी कहा जाता है अच्छा राजा होने के साथ साथ ऋषि होगा तो राजस्वी होगा ब्राह्मण होने के साथ साथ ऋषि होगा तो ब्रह्मषि तो होगा ऋषि जो होते हैं ये क्या होते हैं मंत्र द्रष्टा ऋषि कहते हैं जिसको मंत्र का वेद मंत्र का साक्षात करता है उसे ऋषि कहते हैं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 ब्रह्म ऋषि देव ऋषि राज ऋषि कांड ऋषि ऋषि अनेक प्रकार के आठ प्रकार के ऋषि कहे गए उनको बिना ही पढ़े ही जो है ना उनको उस मंत्र का साक्षात्कार हो गया ऐसे वो ऋषि है मंत्र ऋषि उनको कहते हैं तो ये राजा भी थे और ऋषि भी थे ऋषि क्यों भी पदार्थों को जानने वाले थे बहुत सामर्थ्य है इन राजाओं में हम योग की प्रक्रिया सभी जानते थे ऐसे केवल विशेष सेवन ही इनका उद्देश्य नहीं था साधक राजा बड़े बड़े साधक होते रहे हैं अब देखेंगे इस प्रकार क्षत्रियो की पर, परंपरा से प्राप्त इस योग को राजस्वियों ने जाना जो योग चल रहा है ना वही योग लेना देखेंगे सह सह कालेन इहता या, या, योगा नष्टा ई कर्त इस संसार में महता कालीन अर्थ है की दीर्घ काल से स योगा नष्टा वह योग नष्ट हो गया था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 राजा को देखेंगे राजाना चाहते ऋषया कर्मल समास ये तो तो राजा है और ऋषि है राजाना राजा चाहते है ना राजो ने जाना किसे इम योगम इस योग को जा। राजस्व ने जाना क्या योग कालेन ई महता इ करते इस संसार में महता कालेन महता करते दीर्घ दीर्घ काल से नष्ट हो गया था मतलब विच्छि संप्रदाय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 आत्मना विपक्ष पर कर विपक्ष बूता कर शत्रु आत्मना करते अपने अपने विपक्षी शत्रुओं को ऊपर कहा जाता है अपने विपक्षी शत्रुओं को क्या कहा जाता है तो तान से क्या लेना है पराण लगाएंगे तान से क्या लेना है परान. तान परान तापिया परम तपा है उन शत्रुओं को जो तपाता है इसलिए परम सप कहनाता है शत्रुओं को तपाता है मतलब शत्रुओं को संताप लेता है उसे क्या कहते हैं परम सप्त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 सूर्य के समान तपाता है इसलिए परम तप फैलाता है परम सब कैसे शत्रु अपना, शत्रुओं को तपाने वाला है शत्रुओं को गठित करने वाला शत्रुओं को संताप देने वाला लग गया? अब देखेंगे दुर्बलान अजित इंद्रियान दुर्बला अजित इंद्रिय दुर्बल अध्यात्म मार्ग में दुर्बल कौन है अजित इंद्रिय अध्यात्म मार्ग में शारीरिक बल का बहुत महत्व नहीं है शारीरिक बल तो बहुत बड़े बड़े फल होने के होता है अध्यात्म मार्ग में जो है न दुर्बल कौन कहा गया है अजीत इंद्री और सबल कौन कहा गया है जितेन्द्रीय व्यक्ति जितेन्द्रीय व्यक्ति ही सबल है जिसने अपने इंद्रियों को बसने कर लिया है वही यहाँ पर बहुत बड़ा योद्धा है वही सब कुछ कर सकता है तो ये अजीत इंद्री दुर्बल मनुष्यों के पास जाकर क्या अजीत इंद्री दुर्बल मनुष्यों के पास जाकर या कौन तो योगे जब अजित दुर्बल मनुष्यों के पास जाएगा न तो फिर ये योग कैसा नष्ट हो जाएगा वो आचरण में नहीं ला पाएंगे पालन नहीं कर पाएंगे योग का तो अजित इंद्री व्यक्ति अच्छा तो तभी तो खूब सत्संग आजकल होते हैं पहले इतने सत्संग नहीं होते थे लोग कहते हैं पचास साल पहले सत्संग की सुविधा नहीं थी और आजकल सत्संग की घर सुविधा हो गई और दिन पर दिन पतन हो रहा है क्यों अजित सब हो रहे सत्संग किसी का क्या करेगा है तो अजित दुर्बल मनुष्यों के पास जाकर इम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 अभी इंद्री दुर्गल मनुष्यों के पास जाकर इमम योगम नष्टम उपलब्ध इस योग को नष्ट हुआ जानकर उपलब्धता में एक बार हुआ इस योग को नष्ट हुआ जानकर तभी बहुत लोग पहले बहुत लोग पढ़ाते नहीं थे अध्यात्म शास्त्र को सत्संग भी सबके सामने नहीं करते थे उसे तो बर्थ हो जाता है बालू में पानी डालने जैसा सब होता है ये खूब पढ़ लिया अक्षरण में एक भी नहीं आया तो फायदा नहीं है और ऐसी स्थिति में उपदेश देने वाले को भी पाप का भाग्यशास्त्र कहते हैं ना है अधिकारी नहीं तो नष्ट तो। हुए इस योग को जानकर क्या अपुरु क्या उपलब्ध यहाँ भी उपलब्ध का न हो गया और लोग को पुरुषार्थ रही तो होते देख कर लोग कैसा है पुरुषार्थ रही तो पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है कोई है नहीं करना चाहता है ना भी से संपन्न करना चाहिए लोग को लोग से कोई नहीं आगे सा प्रोक्ता पुरातना भक्तों में रह स अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्ता में इति सा रहस्यम ही एक लगाइए स्वयं पुरातना योगा। सा एव अयम पुरातना योग क्या सा एव अयम पुरातना योग स जिसका जिसका पहले उपदेश किया सृष्टि के आदि में इसलिए स शब्द का सुयोग है या सूर्य देवदत्ता या वही देवदत्ते हैं पहले देखा अभी देखा तो सोयम कहा गया इसलिए क्या यहाँ पहले उपदेश किया और अभी उपदेश किया योग का तो सह एव एयम पुरातना योगा। वही इसे पुरातन योग का उसी पुरातन योग का अब मया ते प्रोकता आज मैंने तुझे उपदेश किया है आज मैंने तुझे उपदेश किया है लग जाएगा कैसे लगाएंगे कि एयम पुरातना योग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 मैं सखा इति रहस्यम ही एक कर से क्यूँकी क्योंकि देश की तो कहते ही क्योंकि कर सखासी मेरा भक्त है और सखा है भगवान के भक्त बहुत लोग हैं लेकिन बहुत जिसका सौभाग्य हो बहुत भगवत अनुग्रह भगवान का अनुग्रह हो तब कहीं सखा बन पाएगा है तब कही सखा बन पाएगा मेरा भक्त है और क्या है सखा है एक ही इसलिए एक उत्तम रहस्यम इस उत्तम रहस्य का उपदेश किया यहाँ प्रोक्तम का विचार कर लेना ही करते कि भक्ता करता सखासी मेरा भक्त है और सखा है करते इसलिए एतर उत्तम रहस्यम इसलिए इस उत्तम रहस्य का उपदेश किया है मैंने पंक्ति लगा लो व्यय मया अर्थ तुभ्यम तुझे उपदेश किया अद्यदानी मल्ल समय योगा प्रोक्ता पुरातना भक्ता सी मैं सखा चाहती ही, ही उत्तम योगा योग से यहाँ पर क्या लेना है ज्ञान योग से क्या लेना है ज्यान। कैसा ज्ञान कर्म योग जिसका उपाय है इसका संन्यास सही पे ज्ञान योग जिसका योग है ना तो यहाँ पर योग का क्या अर्थ है ज्ञान है तो इसका उपदेश किया है अच्छा तो अर्जुन तो फ्री है ना भगवान का अखिर उस ज्ञान योग का अधिकारी क्यों नहीं माना क्यूँकी जो सामने जो कर्तव्य उपस्थित है ना वही कल्याणकारक है है ना उसको छोड़ना यह हानिकारक वहां हो जाता है ये नहीं अर्जुन अधिकारी नहीं है ये शनाव अधिकारी क्यों नहीं है क्योंकि सामने जो कर्तव्य है उसे वैराग्य नहीं है ये कहना है ना सामने कर्तव्य प्राप्त है तो वही प्रथम करना से वही कल्याणकारक है उसके लिए उसी से सब काम होता है आज इतना ही ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्ण पूर्णमद दोस्त